श्री श्री श्रीरामकृष्णकथा सप्तः पर छेद हरि अर्थनंद नारायणादिभक्स एव, किंचि विश्रम प्रवृत्त कलिकाता हरिनारायण नरेन्द्रबंदोपाध्यादय समेत्य भौम नती नवेदयन हा, प्रेसिडेंसी संस्कृताध्यापकस्य, नरेन्द्रबंधोपाध्याय प्रेसिडेन्सी महाद्यालय संस्कृताध्यापकृष्णबोपा बंदोपाध्याय गृह स्वच्छंदस्थते अवसरा श्यास्थले पृथक वसती सोज्य सपुत्रकलस अत्यंत अत्यंतरलो जन इन वयसा ऊन तिश्वर्षीय तिश्वर्षीय सै जीवित अवसान भागे इलाहाबाद पदे न्यवसत अष्टाशय क्रमकाले तस्य तेहवन अभूत स ध्यान काले घटा निना बहुधन श्रवणशील आसत भूटानोरपश्चि नास्थनसु असत्भ्रमण कर मध्ये मध्येभुँ साक्षात्कर् आगछति स्म हरि स्वामी तदा तस्य तोल्यानंद गृह सोदर सह न्यवसत जेनालबीत्र प्रवेश आपात गृह ईश्वरचिता शास्त्रपाठ योगाभ्यासोत्त मध्ये मध्ये श्रीरामकृष्ण दक्षिणेशरमे साक्षात्ति स्म श्री, श्री प्रभु बाग्बाजारे बलराम वाट्यादा पदम अक्रीय तदा क्वचि क्वचि दूतेन स आहूयते स्म बौद्ध ब्रह्मबोधस्वूप श्री प्रभु तोतापुर महाराज से शिक्षा श्रीरामकृष्ण भक्ता बुद्धदेवय असत्तवा अस् सतासुए एक अवता ब्रह्म अचल अटल अक्रिय बोधात्मक बुद्धि यदा अस्म बोधस्वूपे लयते तदा ब्रह्म तदा मनुष्यो बुद्धो न्याटा महाराजन उच्यते स्म मनसो लुद्ध बुद्धे लोधात्मन यदंतावशेष तबद ब्रह्मज्ञाननमें नवती ब्रह्मज्ञाने सती ईश्वरदर्शने सती अहंता स्वशं आयाति अथा अहंता ही अवश्या स्वच्छाया दुर्धरा परम मारतंडे मूर्धन उपरी समायाते सामयाते छायाप्रदेश मध्ये ठते वंदोपाध्या प्रति शिक्षाईश्वरदर्शन उपाय साधुसंग भक्त ईश्वरदर्शन किूप श्रीरामकृष्ण रंगाल कि अभिनयर्शन नरस्पर आलपं अवसर अस्वसरे यवन तदा सामा पूर्ण चित अभिनय गतम, गा्यदृष्टि न पुनः अवशिष्यस एवं नाम सामनयव बाह्य दृष्टि मयारूपयवनिक मनुष्य पुनः बाह्य दृष्टि जाये थे नरेन्द्रबंदोपाध्या प्रति थया भूभ्रमणत न्यासिना विषे किंचितिब्रूहि वंदोपाध्यान भूटान प्रदेश दौ योगिष्टौ ताभ्या अर्धशेरपरम सव्यते एक आलपति पुनः नर्मदा तटे संन आश्रम यज तदाश्रमीय न्यास पेन्टेलून प वंगीयमोद्वा अवदत् असोद कर्तरी श्री अस्तरामकृष्ण पश्य साधुना चिंत्र प्रकोष्ठे स्थापनीय तेन सर्वदा ईश्वरोदीपन वंदोपाध्याय भवचि भवचि गृह स्थाव पर्वतीधु चिंत्र हस्ते गंजिका सेवन सवनये अग्निसहयोग क्रीय से श्रीरामकृष्ण आम साधु चित्र दर्शनेन उदीपन होती शोला सीता सीता चेद यथा सत्य निर्मित सीताफल दृश्य है चेदा सीताफलोदीपुतीस्त्रीजन दर्शनालोका बुभुक्षाया उदीपन होती अतो अतः युष्मा वच् सद साधुसंगो विधेय वंद्योपाध्या प्रति सांसारिकपं तो प्रेक्षसे भोग एव प्रवृत्तिमात्र चिल्ल मुखे जावत मस्य यवत् म आसा पंक्तिशत्य तम उदयामासु साधुसंगा श्राति जले नक्रो बहुकालम बहु वारम प्लवते श्वासग्रहणा तदा श्वास मुंचीव यात्रा तथा ईश्वर कल्पतरु सकाम प्राथना विपत्ति यात्रा भवता भोग विषयक यद्यम ईश्वरसनिध भोगकामना क्रीय से चेद विपत्ति बहुतर कामना वासनो दयो सर्व मन से बहुत कामना वासनोद कामना यत तम युद्धाम तदेव आया इदानी यदि उदेति अय कलु अस्तु पशा यदि व्याघ्र समेयात। चिन्तेतो व्याघ्र समेतो व्याघ्र रमे नर चक्षा श्रीरामकृष्ण आम सबोध यद्याघ्र आगछति किं पुनः वादम तस् मन आध्यस्व ईश्वर मा विस्मर साजव आहूयते चेत स दर्शन दाशति अपर एको विषय यात्राभनयावसाने हरिनाम किंचित हरिना ये करे चुण्वी सर्वे ईश्वर चिंता स्वस्वस्थ यात्राभिनेतारः प्रणम्य प्रस्थानज्ञा गृहतराशा गृहस्थाश्रम से भक्तवधूगण प्रत्युपदेश द्वि भक्तगृह्यौ आगत श्री प्रभु प्रणतव प्रणतव्याभो दर्शनाथ आगत अत उपवास दें जातावत्यौ दोद्यौ वयसा द्वांशदेशीएशदेशीएं उभावेव सुत उभवजनौ श्रीरामकृष्ण बध्यौ प्रति पश्य युवा शिवपूज कुरुतम। कथम पूजा विधेयक निकर्माख्यो यो ग्रंथ अस्ति तंथम पढ़ि अवगछेत दिवूजा क्रीय से चेदूजाषंगी कर्म बहु कालवर्क्येत पुष्पयनम चंदन सघटन देवर्तन पिमाजन देवेद्य प्रकनमेत सकल क्रिय मन तदत सियानबुदि क्रोध हिंसासम अपगछे द्वाभ्या यात्रिभ्या आलाप क्य दधिनी क्रिएत श्री श्रीरामकृष्ण तथा प्रतिमा पूजाया महात्म्यम कथमी ईश्वरे मनसो योजनम योजना कर्तव्य सकदिस्मृति मूत यहालधारा निर्व्न्ना एकक पाषाणखंडम वीया भक्तिभाजयस चेतना तत्कृपया ईश्वर साक्षात्कार भविमर् जद अवोचं शिव पूजा, इत्येत पूर्व यदोचं शिवपूजात पूजन कर दशायां अति पूजा न करनी सैत सदैव स्मरण मनन बवती ज्येष्ठावधु श्रीरामकृष्ण्या किंकिचि स्वल्प वक्षति श्रीरामकृष्ण स अहम मंत्र न ददा मंत्रो दीये से चेत शिष्य सेपताप्रहण कर्तव्य माता माम मालकावस्थाया इदान युवाभ्या शिवपूजन जता मैं उपदिष्ट तथा विधेय मध्ये मध्ये आगतव्य प्रेक्षया यद्य तेत यात्रा दिवसे स्नानयात्रा दिवस पुनरागं हरिनाम कर्तव्या मया हरिना उपदिष्टम मत कि वधु श्री राम श्रीरामकृष्ण महोदय श्रीरामक युवाभ्याप्य कथम एतं भुक्त आगत महिला मम मैकूपाणी य तासाम तत क्लेश अहम सोढ़ुम नक्नोमी जगन्माक भुक्त आगत सानंद स्थतव्युक्त श्रीयुक्त रामलाल्वेशजल भोज्य प्राशयुम आदिदेश फलह पूजाया प्रसाद लुचिका नानाव फला का पानपूर सारकर मिष्ठान ते सार्कानीय श्री तेतव उक्तम उत्त युवाभ्या किंचित भुक्त इधं मन शीतल शीतल जात अहम महिला नाम उपवास सो नोमी